तो राक्षस बने लेकिन महर्षि की संतान राक्षस बन और सुधार हुआ अब ये मानव बन गए ये शिशुपाल ही रावण था शिशुपाल ही इर्द कश्यप अब मानव बन गए और, और मानव बन करके महाराज भगवान कृष्ण के सामने जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति न भगवान राम के सामने थी और मैं नृसिंग और हिरण्याक्ष के सामने भगवान कृष्ण के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी चने में गेहूं मिल जाए बड़ा आसान है अलग कर दो चना अलग हो जाएगा गेहूं अलग हो जाए, क्यों भगवान राम के सामने चना और गेहूं था रावण अलग था उसका देश अलग इसकी जाति अलग उसका वर्ग अलग उसकी संस्कृति अलग समझ ग उसको अलग करके मारने में क्या कुछ नहीं करता लेकिन महाराज दूध और पानी को अलग करना बहुत मुश्किल है जो मेरी क्या बात नहीं पहले क्या दादा चना और गेहूं को अलग करना तो आसान लेकिन दूध और पानी को अलग करना बहुत मुश्किल ये दूध पानी की तरह से एकम एक राम जी वहां जाति अलग है जाति है वहां संस्कृति अलग है संस्कृति ये वहां देश अलग है देश देख रहे हैं अरे वहां जो अलगाव था वहां यह सब आई थी अरे कहां तक कहें हैं? एक दूसरे के बुआ का मौसी का लड़का है श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है शिशुपाल और श्री कृष्ण के बुआ का ही लड़का है दंधुबक तो अब इतनी एकता है अब इस एकता में तो कैसे भगवान कृष्ण ने अपने पुल कविनाश कहा महाराज ऐसा सत्याराश तो कहीं हुआ ही नहीं, नहीं। भगवान कृष्ण के जमाने में जैसा सत्याराश हुआ ऐसा सत्यानाश तो कभी नहीं हुआ महरा भयंकर दास भयंकर था और ठाकुर के यहां श्री राम जी महाराज के यहां वहां किसी का किसी के प्राण पर गई ही नहीं बंदर मर गए ये देखो एकदम कम विपरीत है अने वहां पर किसी का नाश हो नहीं बंदर मर गए इंद्र महाराज आए इंद्र ने कहा महाराज हमें आज्ञा दीजिए क्या इंद्र जी मेरी सीता की प्राप्ति करें कित हो जाएगी मतलब कि कोई मां अपने छाती पर हाथ पीट के न कहे कि सीता के लिए मेरा बेटा मर गया कोई पत्नी छाती पर हाथ न पीटे कि सीता के लिए मेरे मांग का सिंदूर पूछ गया कि ऐसा न हो जाए इंद्र जितने मरे हैं सबको जीवित कर सबको जीवित क्यों भाई सब जीवित हुए सब एक भी नहीं मरा एक बच्चा नहीं मरा एक बच्चे का खून नहीं बहा और रक्षा संस्कृति का विनाश हो गया हुँ? और जो आए उनको इनाम मिला क्या इनाम मिला अयोध्या गए नहीं कहीं इनाम देने के पहले ठाकुर ने भेजा नहीं हमारी ठाकुर की तरह कतर की कोई हो नहीं सकता अति कृपाल सुकृतज्ञ कृपा आई सकुचित सकृत प्रणाम किए थे मेरे राम जी की तरह कृतज्ञ कोई हो नहीं सकता विदा करने के पहले मेरे रामजी इंद्र से कहते हे इंद्र मुझे वरदान यही शब्द है मैं कह रहा हूं मैं वाल्मीकि के आधार पर था चरित्र कह रहा हूं हमें बरदान दिया स्वामी आज्ञा दे हमको बरदान यह दे दो कि राम रावण संग्राम में अपने जान को हथेली पर लेकर के लड़ने वाले मेरे वीरबार भालू दुनिया के चेहरे जिस कोने में चले जाए सूखा का सूखा रहे अकाल का अकाल रहे बीमारी की बीमारी रहे लेकिन मेरे वीरों को पीने के लिए जल की और खाने के लिए फल की कमी ये मेरी प्रार्थना है ये मुझे वर दीजिए नहीं बेखा ऐसे ही हो बोलिए मिया जी हां तो मैं कह रहा था एक भी नहीं बना और यहां कोई नहीं बचा यहां कोई नहीं बचा चतु पंचावशेषिता चार पांच बजे सब मर गए क्या बात है कि अगर दूध में जल मिल गया श्री राम दूध में जहर मिल गया है अगर दूध में जहर मिल गया है तो एक यही उपाय है कि उस मटके को पटदलू फूक जाए कोई अगर दूध में जहर मिल गया है तो उस दूध कैसे निकले जहर कैसे निकले यह सब व्यर्थ का सोचना है उसका यही एक उपाय है कि दूध के मटके को फटको फूट जाए यही कारण था यहां सब नष्ट हो गए यहां कोई नहीं बचा और वहां पर सब बच गए, क्योंकि चना और गेहूं अलग किया जा सकता है दूध और जहर को अलग नहीं किया जा सकता राम जी खिशुपाल आया सुधार होगा जाते दैत्य दैत्य से राक्षस राक्षस से मनुष्य आए और मनुष्य से फिर देवता है? ये सुधार ये देखिए ये ये है शिव श्रीवदभागव देखते देखते भगवान कृष्ण में उनकी ज्योति प्रविलीन हो गई राजाधिक साल्व नाम का राजा था वह रुक्मिणी के विवाह से ही बहुत नाराज था अगर मैं तो कृष्ण को बुमारू उसके लिए तपस्या की और एक विमान पाया भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर उसने आक्रमण कर दिया सत्ताईस दिन तक घनघोर युद्ध हुआ है अंत में भगवान कृष्ण भी आ गए और कृष्ण भगवान ने आकर के उसको उसका उद्धार किया सालुस्मान किया इसके बाद दंतभक्त चला शिशुपाल का बड़ा मित्र था महाराज ये दंतभक्त कुंभकर्ण का होता है चला लड़ने के लिए जब दंतभ चला तो इसकी इसकी चाल में देखो लेकिन कुंभकर्ण आ रहा है तो या हिरण्यक्ष आ रहा है हिरण्यक्ष शिशुपाल हिरण्याक्ष कुंभकर्ण और दंतभक्त इनकी एक चाल और हिरण्यकश्यप रावण और शिशुपाल इनकी एक चाल ये मैं आपको सूत्र दे रहा हूं तो खोजिएगा अगर हिरिंगाक्ष चलेगा तो सेना वेला कुछ नहीं अकेला चला गला नहीं कर अकेला चला रहा है और कुंभकर्ण चला तो वो भी अकेले ही चल है कुंभकर्ण दुर्मद रंगा चला दुर्ग तजी सेन नंगा और जब वक्त चलता है तो एक पदा गदापाणि गदा पाणी प्रकंपयन पदभ्या महाराज महासत्व व्यदृश्यत ठाकुर ने इसका भी उद्वार किया इसका मित्र विदूरत था उसका भी उद्वार किया और सब का उद्वार करके श्री बलराम जी महाराज के द्वारा बलवल का बन होता है ये सब उद्धार करते हुए श्री सुखदेव जी थोड़ा रुके तो श्री परीक्षित जी उनके चरणों में गिर पड़े श्री परीक्षित जी उनके चरणों में गिर पड़े अब कल तो जा नहीं परीक्षा जी कहते कल तो जा नहीं अब तो आज ही आज बचा है महाराज कल तो जाना है अब तो आज ही आज बचा है गिर पड़े चरणों में कै स्वामी मैं ठाकुर का और चरण सुनना चाहता हूं वीरियाण्यनंत वीर्य से स्रोतुम प्रभु अनंत वीर्य से भक्ति परिपूर्वक भक्ति परिपूरित चरित्राणी सो तुम इच्छा बही हमारी सुनने की इच्छा है प्रभो प्रभो का मतलब आप कहने में समर्थ हैं आप कहने में समर्थ हैं इसी आप में वही बाणी अच्छी है जिससे ठाकुर का गुणगान गाया जाए वही हाथ अच्छे हैं जिससे ठाकुर की पूजा की जाए इसलिए आप तो हमको कथा सुनो शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण श्री सूतवाच सूजी महाराज गद्र कहते हैं सरकार लिखो सुनो मेरे गुरुदेव की बाणी विष्णुरातेन संपृष्ट भगवान वादरायणी वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय ब्रवीत विष्णुराते नृष्ट विष्णुरात ने पूछा ब्रह्मदात ब्रह्मरात ने कहा क्या जोड़ा है ऐसा जोड़ा मिलना मुश्किल है ब्रह्मराज और विष्णुरा एक विष्णुरात और एक ब्रह्मराज है सुखदेव जी ब्रह्म रात है क्यों ये ब्रह्म रात रात मैं रात मैं दिया हुआ रात रात दत्ता प्रदत्ता किसने दिया इनको के ब्रह्मणा ब्रह्मणा रात ब्रह्म रात ब्रह्म ने दिया ब्रह्मणा पर ब्रह्म श्री कृष्णे न गर्भानिष्काश्य मुन दिखता पर ब्रह्म परमात्मा आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र ने गर्भ से निकाल करके व्यास को दे दिया इसलिए ब्रह्मराज हो याद आया तो बताया कि था कि बताया था सुब्रह्मण्य जी कहे मैं नहीं आऊंगा क्योंकि केव मुझे माया लग जाएगी आप मुझे आप माया के चक्कर में डाल डालोगे व्यास ने कहा कि बेटा आजा माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा जब माया तो अभी दिखा रहे हो बेटा कह रहे हैं। बेटा कह रहे हो माया तो अभी दिखा रहे हमारे साधु लोग बेटा उठा नहीं कहते जल्दी किसी ये हमारे ऐसे जिनके संस्कार बिगड़े हैं वो भले कह दें है, है न लेकिन जो साधु हैं वो बेटा नहीं कहते राम जी सुनो बेटा बेटी कैसे हमारे साधु बेटा बेटी नहीं करते हमारे समाज हमारे संप्रदाय में साधु बेटा बेटी कभी नहीं कहते बच्चा बच्ची को, एस, एस, एस ना, ऐसे ऐसे ऐसे तो कहते हमारे ऐसे कुछ वैष्णव जिनका संस्कार बिगड़ा हुआ है पहले वो कहते हैं उनकी बात छोड़ हमारी बात को प्रमाणमुत मानना अच्छे संत जो है हमारे यहां के बेटा बेटी नहीं कहते सीधा राम जी राम क्या बेटा तो आपने पहले कह दिया माया तो पहले आप फैला रहे हैं राम तो आप हम जब अभी हम गर्भ में हैं तब तो माया फैला रहे हो और हम भीतर आ जाएंगे हमारा मुंह देख लोगे तो बता दें क्या करोगे हमें तुम्हारा विश्वास नहीं दिया जी तो फिर किसका विश्वास करोगे वही गर्भस्थ शिशु की बाड़ी में कंदन हो गया कि मेरा आराध्य मेरा प्राण मेरा सर्वेश्वर मेरा हृदय आराध्य अगर यहां पर खड़ा रहे और मुझे आश्वासन दे कि निकलो मेरी माया नहीं व्याप्त होगी तब मैं निकल सकता हूं ठाकुर आगे खड़े हो गए मेरा और ठाकुर कहते आओ शुक आओ आओ मैं खड़ा हूं तुमको नहीं है। हे माया नहीं व्याप्त होगी देवी ऐसा गुरु भाई मम माया दुरे मामे वे प्रवचन थी माया एकतांतरम थी थे आ जाओ आ जाओ इसीलिए ब्रह्मणा थे ब्रह्मणा श्रीकृष्णचंद्रेण परमात्म दत्ता रा दत्ता प्रदत्ता कस्म मुने व्यासा इसलिए ब्रह्मनाथ या हा। ब्रह्म रात भक्तों के ऊपर रीझ जाए तो ब्रह्म भगवंत परमात्मानम आनंदनम श्रीकृष्णचंद्रम ददाती ब्रह्मरा था अगर दी जाए तो कृष्णचंद्र को दे दें उनका नाम ब्रह्मराज अगर दी जाए तो कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र सु, रस सुधा सभा स्वागत करा दे उनका नाम ब्रह्मराज ब्रह्म ना। ठाकुर का चरित्र ही ब्रह्म है ठाकुर के चरित्र का सभा स्वागत कराते हैं ये तावता ये ब्रह्मराज ब्रह्मराज बोले अब महाराज कथा ऐसी है कि डूब गए पहले सच्चा कथाकार वही है जो कथा कहने के पहले डूब जाए मेरी बात याद रहे सच्चा कथाकार वही है जो कथा कहने के पहले डूब जाए आप सुने तो उसकी इंगित से सुने भाव से सुने इशारे से सुने उसकी वाणी प्रत्यक्ष न सुन पावे सच्चा कथाकार हुआ है क्यों कैसी इसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है कि जब कथा कहना शुरू करेगा तो कथा तो पहले मन में आएगी और जब मन में आई तो डूबा तो पहले तो और वाणी तो बाद दिन की तो वासुदेवी भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत डूब गए कौन श्री शुक्र भगवान डूब गए किसमें डूब गए वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय शरीर से रही डूबे मन से डूबे निमग्न हृदय अब्रवीत बोले श्री सुकवाच अच्छा सुन लो मैं तुमको कथा सुना और सारी कथा सुखदेव जी के मन में नाच हृदय और ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि हृदय डूबा हुआ है बोर है प्रेम से भीगा हुआ है क्या क्या सुन क्या सुना हुआ है कृष्ण सखा कश्चित एक कृष्ण का सखा एक कृष्ण का सखा सखा माने, मने एक का नाम लेने के साथ जब दूसरे का नाम अपने आप आया जो उसका नाम सखा है ये सिर्फ श्री राम लक्ष्मण सखा है नर और नारायण ये कौन है ये सखा है ये सखाए काम और क्रोध ये सखा है ये सब तो सखा है कृष्ण और सुदामा ये सखा है सुदामा कृष्ण सखा समानाख्यातिर ये असह असहमे जिसकी आख्याता आख्या हो समान जिसकी ख्याति हो और बराबर जिसकी आख्या हो उसको बोलते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो हो वो सखा ब्राह्मण था और ब्रह्मवित्तम था ब्रह्मविद नहीं था ब्रह्मवित्तम था ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्म ब्रह्म को जानने वाली जितने लोग हैं उनमें श्रेष्ठ था ब्रह्मवित्तम अविरक्त है इंद्रिया अर्थु इंद्रिय के सब अर्थों में विरक्त था खाने में विरक्त पीने में विरक्त देखने में विरक्त सोने में विरक्त उठने में विरक्त इंद्रिय के जितने अर्थ है सबने विरक्त विरक्त इंद्रियाार्थ येसु प्रशांतात्मा जीते इंद्रिया प्रशांता देखो ये तीन शब्द हैं इन तीनों का बड़ा जोड़ा है एक के बिना एक रह नहीं सकता ब्रह्म विम विरक्त इंद्रियार्थ ये सु तीनों का जोड़ा है अगर तीन में एक भी नहीं रहेगा तो दूसरा खंडित हो जाएगा ये तीनों रहेंगे तो साथ ही साथ रहेंगे नहीं तो एक तो नहीं रहेगा इसमें एक भी नहीं है तो समझ लो वो दोनों भी नहीं है समझी समझे प्रशांतात्मा अविरक्त इंद्रिया ब्रह्मवितम आगे व्याख्या उसी दू तीनों की व्याख्या जितेन्द्रिय जद्रक्ष वर्तमान जो ठाकुर की इच्छा से मिल जाए उसी से गुजारा कर ले रहा विरक्त नहीं था गृहस्थ था गृहाश्रमी पत्नी भी बिचारी वैसी थी संत लोग कहते हैं उसका नाम सुशीला था अभी भी सुशीला था तस्य भारिया कुचैल इसका कुत्सित जेल था जेल में कपड़ा एकदम गंदा कपड़ा एकदम गंदा है साथ में फटा हुआ सी तो सकते नहीं थे ब्राह्मण थे ब्राह्मण सूची विद्ध वस्त्र नहीं पहना करता था तक तो। इसने जहां फट गया वहां जोड़ दिया ये सूची विद्ध वस्त्र जो है ना, ये हमारे यहां स्मृतियों ने इसको मना कर दिया बुया उजा के समय सूची विधि वस्त्र न पहना जाए तो अच्छा है हम रोक नहीं रहे हैं लेकिन आपको ठंडी होगी लगे लेकिन अगर न पहना जाए तो मेरे राम कोशिश करते हैं कि न पहने तो अगर न पहना जाए तो अच्छा है सूची विद्य वस्त्र का भोजन में भजन में निषेधियों ने निषेध आज भी पुराने लोग मिलेंगे भोजन करने बैठेंगे तो कपड़ा उतार देंगे देखा, देखा देखा देखो हमारे साथी जी उधर सामने बैठे रोज भोजन करते हैं देखो सब संतों की दृष्टि उधर चली गई इस जा माख का ठंड ठंड जा रहा है मैं गेहूँ कर लेंगे वो बैठ जाएगी तो ये सूची वित्त वस्त्र जो है उसका भोजन भजन में निश्चित है ना तो वस्त्र फट जाता था तो यहां से लेके यहां से लेकर उसमें गांठ डाल देती थी आप समझ इस तरह से लज्जा कर सम्मे कुछ ना श्यामाच तथा विदान पत्नी भी वैसे बिचारी गांठ गूंठ के कपड़ा पहनती थी भूख से पीड़ित रहती थी एक दिन कहीं भगवान सत्यनारायण की कथा थी ठाकुर जी की कथा में गई ठाकुर जी की कथा का श्रवण किया वहां से प्रसाद ग्रहण किया जो चलने लगी तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके पति कुछ करते नहीं है सुदामा पत्नी श्री सुशीला जी ने कहा कि मेरे पति मेरे पति बहुत कुछ करते हैं कि आपके पति क्या करते हैं आपकी यहां गरीबी तो बनी रहती है कि गरीबी तो ठाकुर जी का प्रसाद है ऐसे हमारे पति भजन करते हैं हमारे पति सब कुछ करता है क्या अच्छा अगर सब कुछ करते हैं एक काम और कर दें तो कल्याण हो जाए उनके एक मित्र हैं और बहुत धनी है राजा महाराजा है। उनके पास चले जाए तो उनका कल्याण हो जाए दरिद्रता दूर हो सुशीला ने कहा हमारे पति किसी से मांगते नहीं हमारे पति आयाचित पाणी है मेरे पति मानते नहीं तो वो ऐसे हैं तुम्हारे पति के मित्र जो तो बगैर बांगे सबको दे रहे उनके दरबार में मांगने की जरूरत नहीं है बगैर बांगे दे क्या हमारे पति अपनी गरीबी का प्रदर्शन करने वहां नहीं जाएंगे क्या वो प्रदर्शन ना भी करे तो भी वो जानते हैं कि तुम्हारे पति गरीबी वो तो गरीबों को देख करके ही प्रसन्न होते हैं अमीरों को देख के पसंद नहीं होता संतों ब्राह्मणों मैं आपसे बताऊं तुम सेठ बनने की कोशिश मत करो कभी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने की कोशिश मत करो ये बढ़िया वस्त्र ठाकुर को पसंद नहीं है ठाकुर को तो तुम्हारा उघाड़ा बजन ही पसंद है हमारे पति को याद हो कि नाज हो अरे तुम्हारे पति की उनकी ही बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी और है तुम्हारे पति आज भी उनको याद करके रोते हैं और वो भी तुम्हारे पति को याद करके रोते हैं ये मेरा दावा है ये भगवान कृष्णचंद्र ही एक ब्राह्मण के वेश में आकर के सुशीला को बतला रहे हैं कि तुम्हारे पति के मित्र हैं भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा मैं उसको बिचारी हूं क्या पता कि हमारे पति के मित्र हैं कृष्णचंद्र परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र ही ब्राह्मण बनकर केशलाजी को बताते हैं कि तुम्हारे पति के मित्र हैं भगवान कृष्णचंद्र द्वारका अब पत्नी आई सुदामा जी की सेवा की जब सुदामा जी रात को थोड़ा बहुत पाकि सोए तो पत्नी ने पाद सम्वाहन आरंभ किया अब बाद संवाहन करते करते सुशीला ने पूछा कि स्वामी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं पूछ क्या पूछना चाहती हूँ कि स्वामी मैंने सुना है कि आप जब गुरुकुल में पढ़ते थे तुम्हें कृष्णधाम के अतिवृत्त थे सुदामा की आंखों में झट झट झट कुछ बोल नहीं पाए झर नहीं बह जाए स्मृति जिस दिन रहे कि उस दिन मैं न रहूंगा कृष्ण तो मेरे सर्वस्व है कृष्ण तो मेरे सब कुछ पत्नी निघोर हो उठी धन्य हो स्वामी धन्य है तुम्हारा मित्र प्रेम धन्य है तुम्हारा हार्द्य स्नेह धन्य है तुम्हारा भगवत भाव धन्य है तुम्हारी भगवत भक्ति एक, मेरे स्वामी मेरी बोल सकते सुशील क्या कहना चाहिए एक बार सिर्फ एक बार मेरी प्रार्थना मान के आप द्वार कर मेरे स्वामी ठीक है सुदा मारिंग ना, ना मैं अपनी <laughs> दीनता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी स्वामी हम सब आपके मित्र तो देवता को ही पसंद करनी है मैं भी जाऊंगा स्वामी आप जाइए नहीं मेरे जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की स्वामी अगर कुछ नहीं रहा तो मैं उपवास करके रह गई जलकी के रह गई स्वामी मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं भूखी और स्वामी आज भी मैं भूखी नहीं हूं मैं चाहती हूँ कि दो मित्रों का सम्मिलन हो। मेरी इच्छा मेरा मेरा मंतव्य क्षुधा निवृत्ति नहीं है मेरा मंतव्य दो मित्रों का सम्मिलन है स्वामी मेरा आशय गंदा नहीं है मेरा आशय स्वार्थ पूर्ण नहीं है मेरे आशय में क्षुधा निवृत्ति नहीं है दीनता की अपाकृति नहीं है मेरे आशय में तो स्वामी दो मित्रों के सम्मेलन की वृत्ति क्या सुबा कह रहे भी मचल पड़ा अपने मित्र का दर्शन करने के लिए भी क्या कहूं मेरे पास कुछ है भी नहीं और तो प्रातः काल ही जाना है तब पहुंचूंगा कल मुहूर्त अच्छी मेरे पास कुछ है नहीं कल कुछ मिला भी नहीं क्या मैं अभी जाती हूं अभी आ गई और चार मुट्ठी चावल बांध के लाई चार मुठ्ठी चार मुट्ठी वो भी महाराज एक घर से नहीं चार घर से हो चार मुट्ठी याचिक्वा चतुरो मुठ्ठी ये चारों मुट्ठी जो